जब से कुलदीप हॉस्पिटल के भीतर बम और गन लेकर घुस गया था उसके बाद से पुलिस ने हॉस्पिटल की सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी थी पूरे हॉस्पिटल को पुलिस ने चारों तरफ से सिक्योर कर दिया था खास तौर पर जिस फ्लोर पर कुलदीप और उसके गैंग के लोगों और मेडिक और फार्मा के, के केस से जुड़े लोगों को रखा गया था वहां की सिक्योरिटी और टाइट कर दी गई थी पुलिस ने इस फ्लोर पर घुसने वाले लोगों को चेक करने के लिए मेटल डिटेक्टर भी लगा दिया था ताकि वहा अब कोई भी अनहोनी ना हो सके वहां के सुरक्षा इंतजाम को देखकर विक्रांत को थोड़ी तसल्ली हुई अब तक कुलदीप और उसके गैंग के लोगों का इलाज हो चुका था उन्हें किसी भी वक्त होश आ सकता था पुलिस भी अभी इसी चीज का इंतजार कर रही थी कि, कि कब उन्हें होश आए और कब उन्हें इंटेरोगेट किया जा सके सोलन ब्रांच की पुलिस काफी एक्टिव थी ये लोग कुलदीप और उसके गैंग के लोगों से पूछताछ करने की पूरी तैयारी कर चुके थे ये बस उन दोनों के होश में आने का इंतजार कर रहे थे जैसे ही उन्हें होश आएगा और वो बोलने की हालत में होंगे तुरंत ही उनसे पूछताछ शुरू कर दी जाएगी चूँकि ऑपरेशन के बाद जैसे ही उन्हें होश आएगा उस वक्त उनका दिमाग इतना तेजी से काम नहीं कर रहा होगा और ऐसे समय उनसे पूछताछ करने पर जो कुछ भी उन्हें पता होगा घबराहट में वो सब कुछ पुलिस को बता देंगे अभी विक्रांत को पता था की पुलिस ने थोड़ी देर पहले ही कुलदीप को इंटेरोगेट करना शुरू किया है ऐसे में वो अभी कहीं जाना नहीं चाहता था अभी विक्रांत अपने ऑफिस में ही रुककर इस का का अपडेट आने इंतजार कर रहा था। अब तक शाम हो चुकी थी और अंधेरा होना शुरू हो चुका था असलम और उसके पिता यानी के छोटे मालिक को एक ही वार्ड में इलाज के लिए रखा गया था विक्रांत के अदृश्य शक्ति के इलाज की वजह से असलम की हालत ज्यादा सीरियस नहीं थी वो अब काफी हद तक ठीक हो चुका था हालांकि गोली उसके सीने में लगी थी लेकिन फिर भी वो इस वक्त उम्मीद से ज्यादा बेहतर नजर आ रहा था उधर आबिद रजा और छोटे मालिक की हालत भी सुधरती नजर आ रही थी पुलिस ने असलम और छोटे मालिक को इंटेरोगेट करके उसका बयान लेना शुरू कर दिया था हालांकि विक्रांत को इस इंटेरोगेशन में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उसे रूही ने पहले ही सब कुछ बता दिया था ऐसे में इस इंटेरोगेशन में विक्रांत के लिहाज से कुछ भी फायदे का निकलकर नहीं आने वाला था पुलिस की टीम में से जितने लोग इंजर्ड हुए थे उसमें सबसे ज्यादा चोट तो लोकेश को ही लगी थी प्रोफेशनल किलर के साथ हॉस्पिटल के रूम नंबर 606 में भिड़ते समय जिन किलर्स ने लोकेश के ऊपर चाकू से हमला कर दिया था जिससे लोकेश के पेट में काफी गहरा घाव बन गया था इसके बाद उसके कंधे और गले के पास भी काफी सीरियस इंजरी हुई थी लेकिन अच्छी बात ये थी कि अब डॉक्टर्स ने लगातार पांच घंटे की सर्जरी के बाद लोकेश को बेहतर स्थिति में ला दिया था इंस्पेक्टर लोकेश अब ठीक हालत में थे और अब खतरे से बिल्कुल बाहर थे ऐसे में विक्रांत को जैसे ही उनके होश में आने की खबर मिली वो तुरंत इंस्पेक्टर लोकेश का हाल जानने के लिए पहुंच गए जैसे ही इंस्पेक्टर लोकेश ने विक्रांत को देखा उनका पहला सवाल तो केस से ही जुड़ा हुआ था और फिर जब इंस्पेक्टर लोकेश को यह खबर मिली की मेडिकोल फार्मा के मर्डर केस का मास्टर कुलदीप ही है तो फिर उन्हें बड़ा दुख हुआ उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि उनके साथ इतने दिनों से काम करने वाला कुलदीप इस तरह से किसी क्राइम का भी हिस्सा हो सकता है इंस्पेक्टर लोकेश काफी गिल्ट फील कर रहे थे उन्हें लग रहा था कि काश उन्होंने कुलदीप पर पहले से ही नजर रखी होती तो शायद फिर ये इतना बड़ा केस ना हुआ होता और ना ही इतने लोगों की जान गई होती फिर विक्रांत ने इंस्पेक्टर लोकेश को समझाते हुए बताया कि अभी भले ही कुलदीप को अरेस्ट किया जा चुका है लेकिन इस पूरे केस का मास्टर कोई और ही है और वो देश के बाहर का है ऐसे में तुम्हे गिल्ट फील करने की जरुरत नहीं है कुलदीप तो सिर्फ इस केस के मास्टर का मोहरा था असली खेल तो कोई और ही खेल रहा है ऐसे में लोकेश को ज्यादा परेशान होने और गिल्ट फील करने के बजाय इस वक्त आराम करने की जरूरत है लोकेश को आराम करने की नसीहत देकर विक्रांत वहां से सीधे ही रूही का हाल जानने के लिए उसके पास पहुंच गया रूही को भी अभी इसी हॉस्पिटल में इलाज के लिए रखा गया है उसे भी काफी सीरियस इंजरी हुई थी किडनेपर्स ने ना सिर्फ उसकी उंगलियां काट दी थी बल्कि उसे काफी बुरी तरीके से पीटा भी था रूही की उंगलियां अब हमेशा के लिए कट चुकी थी इसके साथ ही उसे किडनेपर्स ने इतनी बुरी तरीके से पीटा था कि उसके शरीर की भी कई हड्डियां टूट चुकी थीं। रूही को ठीक होने के लिए इंस्पेक्टर लोकेश के वार्ड से निकलकर रूही के वार्ड में आ चुका था वहां आकर वो रूही के बेड के बगल रखे हुए एक स्टूल पर बैठ गया और फिर बड़े ध्यान से वो रूही का चेहरा देखे जा रहा था रूही की खूबसूरती विक्रांत के दिल की धड़कन बढ़ाई जा रही थी ना जाने क्यों वो रूही से खुद को इतना अटैच फील कर रहा था विक्रांत बार बार रूही देख रहा था उधर इस वक्त रूही दवा के असर से गहरी नींद में सो रही थी उसे खबर भी नहीं थी कि विक्रांत उसके बगल में बैठकर उसे निहार रहा है रूही की आंखें उसके चेहरे का गर्ढ़न और शारीरिक बनावट सब कुछ बेबे से बिल्कुल मिल रहा था ऐसा लग रहा था कि वो बेबे ही है जो कि दोबारा से जिंदा हो उठी है और यहाँ विक्रांत के सामने हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई है वाकई में अगर बेबे आज जिंदा होती तो फिर रूही और उसे अलग अलग पहचान पाना नामुमकिन ही था रूही की खूबसूरती देखकर विक्रांत की धड़कन बढ़ती जा रही थी उसे ना जाने क्यों बड़ा अजीब सा फील हो रहा था उसने अपने वॉलेट को खोलकर उसमें उसमे रूही द्वारा दी गई फोटो को बाहर निकाल लिया और फिर से उस फोटो ऐसी रूही का चेहरा मिलाना शुरू कर दिया वो शायद ये कन्फर्म करने की कोशिश कर रहा था की वाकई में क्या ये फोटो वाली औरत रूही की माँ है या नहीं विक्रांत अभी इस औरत की सच्चाई रूही को नहीं बता सका था विक्रांत समझ सकता था कि एक बिना माँ वाले लड़की को जब उसकी माँ की सच्चाई का पता लगेगा तो उसे कितना दुख होगा जब रूही को यह खबर मिलेगी कि उसकी माँ सिर काटने वाले मर्डर केस की विक्टिम रह चुकी है और कातिल ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था तो फिर उसे कितना दुख होगा और इससे भी ज्यादा दुख तो उसे तब होगा जब उसे ये पता लगेगा की उसकी माँ का कतिल कोई और नहीं बल्कि उसका बाप ही है विकांत अभी यह सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसका फोन बज पड़ा उसके पास हर्षित ने मैसेज करके डीएनए रिपोर्ट भेजा हुआ था साल उन्नीस में, में जब औरतों के सिर काटने वाले मर्डर केस का आखिरी मर्डर हुआ था तो उस वक्त डीएनए टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और जब निर्मला की सिर कटी हुई डेड बॉडी मिली थी तो फिर उसकी पहचान भी नहीं हो सकी थी सिर कटा हुआ होने की वजह से और बॉडी के अन्य पार्ट भी गायब होने की वजह से पुलिस जल्दी निर्मला की पहचान नहीं कर पाई थी फिर बाद में किसी तरह से पुलिस को निर्मला के परिजनों का पता लगा था और फिर जब निर्मला का डीएनए टेस्ट करवाकर उसके परिजनों से मैच करके उसकी आइडेंटिटी कंफर्म की गई थी जब विक्रांत मुंबई से देहरादून इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था तब उसने इस केस के बारे में डिटेल स्टडी की थी इस केस पर काम करने के लिए उसने अपना जरूरी होमवर्क पहले ही कर लिया था ऐसे में उसे अच्छे से पता था की पुलिस के पास इस केस से जुड़ी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसे पता था कि निर्मला की डीएनए रिपोर्ट पुलिस रिकॉर्ड में है और अभी के लिए बस रूही के डीएनए की मैच कर माँ है या नहीं खैर डीएनए मैच की रिपोर्ट अब तक हर्षित ने विक्रांत के पास भेज दिया था और अब ये कन्फर्म हो चुका था की निर्मला और रूही के डीएनए का कोई मैच नहीं है यानी की कि किसी भी हालत में निर्मला रूही की माँ नहीं है इन दोनों के बीच कोई ब्लड रिलेशन नहीं है विक्रांत को थोड़ा अजीब लगा जब निर्मला रूही की माँ नहीं है तो फिर आखिर रूही के बाप ने उसे झूठी कहानी क्यों बता रखी है ऐसा क्यों किया होगा उसने अभी विक्रांत इस बारे में सोच रहा था कि अचानक फिर से उसका फोन मैसेज के टोन से बज उठा इस बार उसे मैसेज मुंबई हेडक्वार्टर से आया हुआ था विक्रांत ने रूही और बेबे के डीएनए टेस्ट के लिए मुंबई हेडक्वार्टर से कॉन्टेक्ट किया था उसने रूही की डी रिपोर्ट मुंबई फोरेंसिक ऑफिस में भेज कर वहां पर बेबे के डीएनए रिपोर्ट ऐसी मैच करवाने के लिए कहा था बेबे का मर्डर साल 1999 सौ में गुरुजी द्वारा चोर बाजार के भीतर किया गया था गुरुजी ने उसे मारकर एक ताबूत में रखकर गाड़ दिया था लेकिन बाद में जब उसकी डेडबॉडी पुलिस को मिली थी तब पुलिस ने उसका डीएनए टेस्ट किया था ताकि उसकी आइडेंटिटी का पता लग सके मुंबई पुलिस रिकॉर्ड में बेबे का डी रिपोर्ट ऑलरेडी रखा हुआ था बस इस रिपोर्ट को रूही की रिपोर्ट से मैच करवाना था जिसके लिए विक्रांत को बस एक फोन घुमाने की जरूरत थी विक्रांत के पास रिपोर्ट आ चुकी थी इस बार तो विक्रांत को और ताजुब हुआ दरअसल रूही और बेबे बे का डीएनए भी मैच नहीं हुआ इसका मतलब कि रूही और बेबे बे का भी कोई ब्लड रिलेशन नहीं था अब तो विक्रांत का सिर चकरा गया उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है बेबे बे, निर्मला रूही ये ये तीनों आपस में जरूर कनेक्टेड हैं। मेरा अनुमान इतना गलत नहीं हो सकता पक्का इन तीनों के बीच कोई ना कोई रिलेशन है कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि निर्मला ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थी और उसके ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होने की ही वजह से उसका मर्डर किया गया है क्या पता रूही को बेबे कहीं से चुरा कर लाई हो या या हो सकता है कि बेबे ने रूही को निर्मला के हाथों बेच दिया हो एक बार फिर से विक्रांत का फोन बज उठा इस बार फिर से तीसरी डीएनए रिपोर्ट यानी कि रूही और उसके पिता जोधन सिंह के डीएनए मैच की रिपोर्ट आ चुकी थी जोधन का डी रिपोर्ट पुलिस के पास मौजूद नहीं था क्योंकि वो आज तक कभी पुलिस के हाथों पकड़ा ही नहीं गया था ऐसे में उसका डीएनए सैंपल पुलिस ने अब जाकर कलेक्ट किया था जोधन के डीएनए सैंपल को रूह के डीएनए सैंपल से मैच करवाया जा चुका था और इस बार तो विक्रांत के पैरों तले जमीन ही खिसक गई जब उसे पता लगा कि जोधन का डीएनए भी रूही के डीएनए से मैच नहीं हो रहा है इसका मतलब ये था कि जोधन का भी रूही के साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है यानी की रूही जोधन की भी बेटी नहीं है विक्रांत अपना सिर पकड़ कर बैठ गया माँ की आंख ये क्या हो रहा है जब रूही का किसी के साथ ब्लड लेशन ही नहीं है तो फिर क्या वो आसमान से टपकी है गजब है हे भगवान